भद्रं भद्र कर्णे श्रेणिया देवा भद्रं पश्ये पशेम क्षेत्र स्थिर सुनाशे ओ शांति शांति शांति अथर्ववेदिया मांडो की कारिका आगम प्रकरण के 27 नंबर कारिका तक उस विचार हो गया इसमें प्रण की महिमा बताई जा रही है अगर आप साधक अवस्था में हैं तो ब्रह्म बुद्धि से उसकी उपासना करें और सिद्ध अवस्था में हैं तो फिर वो ब्रह्म दृष्टि करके सर्वात्म प्रभाव में चले जाए ये दो बातें हैं मान अमात्र वाले में चले जाए अगर आप सिद्ध कोटी में पहुंच गए हैं अगर आपको द्वैत दिखता है द्वैत में है तो ब्रह्म बुद्धि से ओंकार की उपासना कर प्रणम अविध्याय तो हृदयाख्यम देशम उपदेश चिंतन करना है ब्रह्म बुद्धि से ओंकार की चिंतन करना है उपासना करनी है कहाँ करें वो चिंतन कहाँ करें कहते मन में करें हृदय देश हृदय का था हृदय मन लक्षणा प्रतिशत मन में चिंतन करना और कहा होना ये व्यक्ति दिखाते हैं कहा ब्रह्म बुद्धिया प्रणवम अविध्याय तो ब्रह्म बुद्धि से प्रणव का जो चिंतन करने वाला व्यक्ति है उपासना करने वाला है उसका हृदयाख्यम देशम कहाँ करना उपासना करना हृदय में करना मन में करना हृदय स्तमन उपासना करना ये उपदेश करते हैं ये कहा नोंकार म्वा धीरो नोचतीणव वि सर्व्या इस कार्य का में दोनों के लिए उपदेश है अगर वह साधक अवस्था वाला है तो पूर्वार्ध है और सिद्ध अवस्था में गया हो तो उत्तरार्ध है हृदय स्थित ईश्वर प्रणवम ईश्वर विद्या प्रणवम सर्वस्य हृदय स्थितम विद्यात् सर्वस्य हृदय स्थितम विद्यात् विद्या प्राणी मात्र के हृदय पर रहने वाला जो ईश्वर है वो प्रणव को उस रूप से समझे जाने ओंकार ईश्वर है संपूर्ण घटघट में रहने वाला जो ईश्वर है प्राणी मात्र के हृदय में रहने वाला ईश्वर ओंकार है ऐसा करके उपासना करें श्वर रूप से करें जैसे हम मूर्ति में भगवत दृष्टि से उपासना करते हैं उपासना मूर्ति की करते हैं पूजा अर्चना मूर्ति की होती है भगवत दृष्टि होती है उसी प्रकार ईश्वर दृष्टि से प्रणव की उपासना कैसा है वो ईश्वर सर्वस्व हृदय स्थित ईश्वर विद्या संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में रहने वाला ईश्वर समझे किसको प्रणव को ऐसा समझ उपासना अगर आप साधक अवस्था में है तो इस तरह से प्रणब उपासना कीजिए अगर आप सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य इत्यादि वहां पहुंच गए हैं आप व्यवहार के नहीं। वहां हो तो सर्वव्यापिन ओमकारम महत्वाधिरो न सोचती सर्वव्यापक ओमकार को उस तुरिया आत्मा के साथ अभेद करके अभा ओंकार को अभेद बनाया जिसने वो सर्वव्यापी हो जाता है ऐसे ओंकार को साक्षात्कार करके उस आत्मा को ओंकार से अभिन्न आत्मा को साक्षात्कार करके धीरह न सोचती जो विवेकी होगा फिर शोक नहीं करेगा शरीरादि जन जो शोक होते थे उस शोक से बाहर हो जाएगा शोक नहीं करेगा न सोचती शोक नहीं करता ये भाष्य में कहते हैं सर्वस्व प्राणी जात जितने भी प्राणी वर्ग हैं सबके हृदय में स्थित ईश्वर है ऐसा है ईश्वरष्ट्रारूढ़ा सर्वे प्राणीजात कोई भी हो चौरा में कोई भी प्राणी पड़े हो प्राणी मात्र प्राणीम स्मृति प्रत्यास्पद हृदय स्थित ईश्वर जो स्मृति रूपी ज्ञान होता है स्मरण होता है जिस ज्ञान स्मरण बोलते है स्मृति प्रत्ययन ज्ञान उसके आस्पद हृदय मन में होता है स्मरण मृत्यु प्रत्यय आस्पद हृदय मृति का जो प्रत्यय रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान का आस्पदय स्थान है कौन हृदय हृदय स्थितम ईश्वरम जहां स्मरण होता है वहीं स्थित होता है ईश्वर माने मन में स्थितम ईश्वरम ऐसे ईश्वर को प्रणम विद्या प्रणम महान करके उपासना करेगा ऐसा मान है सर्वव्यापिन व्यवत दूसरे लिए अगर सिद्ध अवस्था में गया हो सर्वव्यापिन आत्मान आत्मा, आत्मा नम नम धीरो बुद्धिमान धीरो न सृचती और जो सर्वव्यापी ओमकार है जो अमात्र स्वरूप है जो तुरीय रूप है आत्मा से अभिन्न ओंकार उसको सर्वव्यापक जैसे कैसे व्यापक जैसे आकाश है का व्योगवत् जैसे आकाश सर्वध्यापक है आकाश का कोई अभाव नहीं उसी प्रकार उस आत्मा का कोई अभाव नहीं उस ओमकार से अभिन्न आत्मा का ओमकार स्वरूप आत्मा को असंसारिणम जो संसारी वाला नहीं आत्मा विश्व तेजस प्राप्त नहीं जो कुीय वाला है अमात्र के द्वारा दक्षित होने वाला पूरी आत्मा है आत्मानम असंसारिणम जब संसारी नहीं उस आत्मा को मत्वा कहेंगे धीरो बुद्धिमान मत वा सोचती धीर् का अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा विवेकी उसको साक्षात्कार करके उस आत्मा को साक्षात्कार वही मैं हूँ ऐसा साक्षात्कार करके न सोचती फिर तो देहादी जन्य शोक से युक्त नहीं होता जब तक आप आत्मबुद्धि में नहीं जाते हैं तब तक देहादी में आत्मबुद्धि होती है तो देहादी जन्य शोक है ये जलने वाला है कटने वाला है भीगने वाला है सुखने वाला है चारों क्रिया से युक्त है इस सब शोक होता है कहीं कटे नहीं जले नहीं भिगे नहीं सूखे नहीं जब तक देहादी आत्मबुद्धि होगी तो आप शोक से बाहर नहीं हो सकते हैं तो देहादी से ऊपर भाव में जब पहुंच गए आत्मा में आत्मबुद्धि हो गई तब शोक का स्थान नहीं रहता क्यों वो कटने वाला भी नहीं है जलने वाला भी नहीं है गलने वाला भी नहीं सूखने वाला भी नहीं गीता अध्याय में कहा नैनम चिंतन ते शस्त्राणी नई न चाहिए चई नो आत्मा ऐसा है।, तो है आकाश के समान है तो कुछ न जलेगा न गलेगा न सूखेगा न कटेगा ऐसे आत्मा को जान करके साक्षात्कार करके न सोचेगी शोक नहीं करता जब देह में आत्मबुद्धि जब तक है तब तक शोक करता है क्यों ये इसके नष्ट होने के अनेक साधन है उस से नष्ट होने की संभावना को लेकर के शोक करता है चिंता करता है दुखी होता है ऐसा न हो जाए ऐसा न हो जाए ऐसा देह से ऊपरी भाव में जब होगा आत्मभाव में फिर वहां शोक का स्थान नहीं है सोच क्यों शोक का निमित्त अनुपत्य भाष्य निकाल शोक का निमित्त नहीं है शोक का निमित्त देहादी है क्योंकि अनेक प्रकार के निमित्त से इसके नष्ट होने की संभावना है विकृत होने की संभावना है एक नहीं अनेक अने निमित्त है वो तो गीता में तो चार ही निमित्त बताया ज्यादा नहीं बताया संक्षेप में बताया इसमें कई हैं। तो वहां पर पहुंचने पर शोक का निमित्त नहीं, नहीं। आत्मभाव में कुछ तुरीय आत्मभाव में जब पहुंचेंगे साधना अपने साधना के माध्यम से तो शोक का निमित्त अनुभव शोक के निमित्त की उपभुक्ति नहीं युक्ति सिद्ध नहीं शोक होना संभव ही नहीं जब सुसूप में ही शोक, शोक नहीं होता जब अज्ञान विशिष्ट अवस्था है तो उससे भी ऊपरी अवस्था में जब होगा कहा शोक होगा तो शोक नहीं हो क्यों छांदो परिसर में कहा है तरत शोकम आत्मविद नारायद जी का शब्द है संत कुमार से कहा सनका जी से कहा श्रुतम ही भगवत दृश्यभ्य तरत शोकम आत्म। मैंने आप जैसे विद्वानों से सुना है जो आत्मज्ञानी होता है शोक नहीं करता शोहम भगवत शोचां भगवत में तो शोक कर रहा हूँ इसका मतलब मैं आत्मव्यता नहीं हूं केवल पुस्तक के व्यक्ता हूं बहुत पुस्तकों का ज्ञान बताते हैं क्या क्या जानते हो पूछते हो ये जानता हूं वो जानता हूं बहुत कुछ जानता किंतु अपना ज्ञान नहीं है बाजी बाहर का ज्ञान है तरक शोकम आत्मविद्ध आत्मव्यता शोक को पार करता है इत्यादि श्रुति सुर्तिय। इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है व्योगवद्ध आत्मा को जब समझता है सर्वव्यापी ओंकार ओंकार माने तुर्य अमात्र ओंकार तो आत्मा के साथ में अवेद होता है उसको समझ करके फिर शोक नहीं करेंगे मैंने आत्मभाव में पहुंचा हुआ ओंकार ओंकार से आत्मा लक्षित है शोक तो नहीं करता ये कहा ठीक मैंने ठीक ब्रह्म बुद्धि प्रणबम उपध्याय तो हृदयाख्यन देशों आधा कार्यिका जो है ना साधक के लिए है और आधा कार्य सिद्ध का हो गया उसके लिए है ये कहना चाहते हैं ब्रह्म बुद्धि से प्राण को चिंतन करने वाले व्यक्ति उपासना करने वालों का कहा उपासना करेगा वो प्रणविक उपासना कहाँ करेगा तो कहते हृदय रूपी देश में हृदय माने हृदय मन में मन में चिंतन करना है उसने ये इत्यादि कार्य का प्रणवम ही ईश्वरम ईश्वर विद्याम संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में रहने वाला ईश्वर समझे ईश्वर है ऐसा समझे कहा आगे परमार्थ दर्शनस्तु ये तो देह बुद्धि वाला हो गया अभी किंतु तो परमार्थ दृष्टा आत्मद्रष्टा हो चुका है यानी सिद्ध में पहुंच चुका है तूर्य आत्मा में पहुंचा हुआ है अमात्र ओंकार और को एक करके बैठा है वह परमार्थ दृष्टा अहम ब्रह्माष्टमी भाव में पहुंचा हुआ परमार्थ दृष्टा है वास्तविक देखने वाला वही शरीर को देखने वाला देखने वाला नहीं वास्तविक दृष्टा वही होता है परमार्थ दर्शन जो परमार्थदर्शी होगा परमार्थम द्रष्टुम शीलम यश्य सब परमार्थदर्शी देहादी अवच्छिन्न वस्तु दर्शनाथ वो तो देहादी से विशिष्ट वस्तु को नहीं देखता जब तक देहादि की शिष्ट आत्मा को जानता हो वस्तु को देखता हो तब तक परमार्थदर्शी नहीं है वो परमार्थदर्शी नस्तु जो परमार्थ दृष्टा होगा वह तो कैसा होता है देशादि अनवच्छिन्न वस्तु दर्शनार्थ देश काल वस्तु के घेरे में नहीं है जो ऐसे वस्तु का दर्शन करता हो आत्मा किसी देश में हो किसी देश न न में न हो ऐसा नहीं विभु है व्यापक है और किसी काल में हो किसी काल में ना हो ऐसा भी नहीं और काल परिचिन्न भी नहीं होता देश परिचन्न होता है एक देश में दूसरे देश में नहीं है ये देश परिचय है ये जो पुस्तक है यहां है यहाँ नहीं है यहां इसका अभाव है उस देश में नहीं है तो ये देश के घेरे में है वैसे हमारा शरीर है, है? यहाँ है तो वहां काल के घेरे में भी बनने से पहले नहीं था नाश होने के बाद भी नहीं रहेगा उत्पत्ति भी है शरीर भी काल के घेरे वाले होते हैं और अयम अयम ना ये बुद्धि होती दो वस्तु होते हैं ये यह नहीं ऐसी बुद्धि होती है तो उसमें वस्तु परिच्छेद कहा जाता है अन्य अभाव जहां देखता है अत्यंताभाव प्रतियोगियों को देश परिचन्न परिच्छेद परिचन्न मानते हैं और प्राविभाव अथवांशाभाव के प्रतियोगी को काल परिचे परिचिन मानते हैं और अन्य अभाव के प्रतियोगी को वस्तु परिचन्न मानते हैं तो आत्मा में ये तीनों नहीं है क्यों आत्मा में ये नहीं है ये यह नहीं है बोलना भी नहीं होता मिट्टी और घट में जब देखते हैं घट मिट्टी नहीं है कहना बनता ही नहीं बनता नहीं बनता क्योंकि ये की है वो उसके बिना होना ही नहीं है वो गहू अश्व न ये तो अश्व न यह तो बोला जाएगा गाय जाए अश्व नहीं है घोड़ा नहीं है बोला जा सकता है क्योंकि तो? मृत्तिका घटम घटो न ऐसा नहीं बोला जाता क्यों मृतिका अनुगत है उसमें सारे वस्तु में अनुगत है सारे देश में अनुगत है सारे काल में अनुगत है तो देश आदि परिचिन नहीं है अपरिचिन्न है देश काल वस्तु के घेरे में नहीं आता यानी किसी देश में हो किसी देश में न हो देश परिचिन्न कहा है किसी काल में हो किसी काल में न हो उसको काल परिचिन कहा जाता है किसी वस्तु में हो किसी में न हो उसको वस्तु परिचिन कहा जाता है आत्मा ऐसा नहीं सभी देश में है सभी काल में है सभी वस्तु में आत्मा में कल्पित सारा है कल्पित वस्तु में अधिष्ठान अनुगत रूप से सब में ही है मिट्टी के जितने में पात्र बनाएंगे सब में मिट्टी अनुगत है वहां मिट्टी को पात्र से भेद नहीं कर सकते इसी प्रकार है ठीक है परमार्थ दर्शन वस्तु देशादी अनुवच्छिन्न वस्तु दर्शन देशादी के घेरे वाला वस्तु नहीं जो तो देश काल वस्तु के घेरे से बाहर के वस्तु देखने वाला होता है परमार्थ दृष्टा माने आत्मा को देखता है आत्मा दर्शन होता है आत्म साक्षात्कार करता है वो ऐसे दर्शनार्थ आर्थिकम शोकाभाव जब आत्मा दर्शन हो गया तो शोक कहाँ से होगा अर्थ से कहा है शोका भाव मतरो ने सोची थे आर्थिक वास्तव में वह वा आत्म साक्षात्कार करना है शोक का अभाव स्वतः हो जाता है अर्थ से सिद्ध होता है आत्म साक्षात्कार हो गया फिर शोक नहीं होगा जब तक देह साक्षात्कार है तब तक शोक होता है क्यों इसके नष्ट होने के अनेक साधन है आत्मा के नाश होने के कोई साधन नहीं है कोई साधन नहीं हुआ, कोई भी चाहे बम डाल दे आत्मा मरने वाला नहीं है ये तो शरीर के घातक होगा बम आदि जो भी शोका भाव तत्र कोहक शोक इत्यादि श्रुति सिद्धम थी ईसावास परिषद भी जो कहा था सप्तम मंत्र में मंत्रो मोहस्पोक जो कहा था उसी को यहाँ पता नस्त सर्वाणी भूता आत्म विजानता तत्र कोहका शोक एक तो पश्यतः जब सारे के सारे आत्मा ही हो गए रस्सी में पहले कई प्रकार की कल्पना हो रही थी भिन्न भिन्न कल्पक के आधार पर भिन्न भिन्न दृष्टि से कई कई चीज बन गई थी रजिस्ट सर्प बन गई किसी के दृष्टि में किसी के दृष्टि में जलधारा किसी के दृष्टि में यष्टी लाठी किसी के दृष्टि में माला किसी के दृष्टि में भूछिद्र ये सब बना था hmm. कि किसी के दृष्टि में धरती में दरार भूछिद्र आदि किंतु जब टॉर्चर चलाकर के रस्सी को देखेंगे सारी दृष्टि बंद हो जाएगी वो क्या हो गए सब रज्जू ही हो गए जितने भी दिखाई दे रहे थे रज्जू ही हो गए ठीक इसी प्रकार यहां भी जो जागृत स्वप्नादि में जो द्वैत दिख रहा था जब हम तुरी अवस्था में पहुंचते हैं यस्तु तो सर्वाणि सर्वाणी भूतानी आत्म जिस साधक का जिसके ऐसी स्थिति हो गई सारे भूत आत्म रूपी हो गए जैसे जितने कल्पना की गई थी रज्जु में रज्जु ज्ञान काल में क्या हो जाते हैं रज्जुरूपी हो जाते सर्पादी जितने भी रज्जु से अतिरिक्त नहीं होते ठीक इसी प्रकार सारा जगत कल्पना है जैसे रज्जु में सर्पादी कल्पना उसी प्रकार जगत आत्मा में कल्पना स्तुरी आत्मा कल्पना तो ये जगत जितने भी है रूपी हो जाते हैं जब उस काल में कहाँ शोक कहा मोह इस अवास्य तत्र को मोह क शो इत्यादि अनुप्य स्मृति को लेकर कहा इत्यादि स्मृति सिद्धम अनुवाद किया ये अनुवाद करते हैं क्या उत्तरार्थ में कहा सर्वव्यापी न ममकार धीरो न शोचे सर्वव्यापी ओंकार से अभिन्न आत्मा जो तुरी आत्मा माना अमात्र ओंकार से अभिन्न तुरी आत्मा को जानने वाला साक्षात्कार करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको साक्षात्कार करके फिर धीर पुरुष शोक नहीं करता वही धीर है विवेकी है धीर है माने विवेकी वो विवेकी है ठीक है हृदय दे से प्रणवभूत से प्रणव तो पूर्व कार्य का है उसका अर्थ करना चाह रहे हैं हृदय देश में प्रणब स्वरूप काणव स्वरूप से चिंतन करना है ब्रह्म का। जैसे हम मूर्ति में उपासना करते हैं भगवत दृष्टि से मूर्ति दृष्टि से, से। मूर्ति की उपासना नहीं करते भगवत दृष्टि से अपने इष्ट बुद्धि से करते है ठीक इसी प्रकार प्रणब भूत से ब्रह्मो दे में जो प्रणब स्वरूप ब्रह्म है उस ध्यय होने पर ये तुम स्मृति प्रत्यय प्रत्येक क्यों हृदय में क्यों चिंतन करना अन्यत्र क्यों नहीं करना कहते हैं स्मृति प्रत्यास्पदे हृदय स्मरण जहां होता है आपको पहले अनुभूत पदार्थों का आज विषय न होने पर भी याद आता है कहां याद आता है जहां याद आता है वो हृदय है स्मृति प्रत्यास्पदे स्मृति का स्मृति रूप तो जो ज्ञान प्रत्यय मान ज्ञान उसका आस्पद बने आश्रय स्थान उसमें हृदय हृदय होता है होता है होता इत्यादि बुद्धिम कहताव्यान ओंकार ओंकार आत्मा संसार धीरो मुद्धि है तो कहा बुद्धिमान यद विवेकित्व मुझे बुद्धिमान शब्द विवेकी समझना माने आत्मा का विवेक करने वाले को या बुद्धिमान ये नहीं की साइंस पढ़ लिया अनुक पढ़ लिया लौकिक विज्ञान वाले को बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए गणितज्ञ हो कोई भैया करने को तो सब कुछ नहीं है यह तो आत्मात्मा विवेक जो कर पा रहा है विवेक ही समझना विस्तृत पृथक भाव धातु से विवेक शब्द बनता है दीप ऊपर बीच धातु इसे गाय करके विवेक बनता है तो बुद्धिमान तो आत्मा का अर्थ लौकिक बुद्धिमान नहीं समझना आत्मात्म विवेक करने तो वाले को यहां बुद्धिमान समझ रहा तो है यह कार्य का का धीर शब्द का अर्थ ऐसा करना कहा बुद्धिमान इति विवेकित्व उचित है बुद्धिमान शब्द के द्वारा विवेकी को कहा जाता है मत्वा मत्वा धीरो न सोचती है ना तो मत्वा मैंने साक्षात्कार संपत्ति विवेक मतवा शब्द के द्वारा साक्षात्कार की प्राप्ति तो तो साक्षात्कार उस आत्मा के साक्षात्कार करेगा जैसे हाथ में रखे हुए आंवला जो होगा उसमें न संशय होता है न विपरीत बुद्धि होती है संशय भी नहीं है असमभावना भी नहीं है विपरीत भावना भी नहीं है संशय भी नहीं है क्या है यह आंवला है, है? निश्चित है इसी प्रकार मैं सचिदाल आत्मा हूं ये निश्चित हो जाए ये साक्षात्कार संशय भी नहीं मैं आत्मा होंगी नहीं शरीर से अतिरिक्त आत्मा हूं या नहीं संशय भी नहीं है विपरीत मैं शरीर या बुद्धि भी नहीं विपरीत बुद्धि भी नहीं असंभव बना भी नहीं मैं नहीं हो सकता हूं आत्मा ये भी नहीं मैं आत्मा ही हूं सच्चिदारण आत्मा यह बुद्धि बन जाए उसी को साक्षात्कार मतवा शब्द का अर्थ मतवा धीरो न सोचे दिखा मतवा का अर्थ किया क्या है साक्षात्कार संपत्ति विवक्षित है महत्वा शब्द के द्वारा साक्षात्कार की प्राप्ति ये विवक्षित है साक्षात्कार करना माने असंभावना विपरीत भावना संशय से रहित तो होकर के जैसे हाथ में रखे हुए आंवला के बिरा में आंवला नहीं है असंभावना भी नहीं होती है असंभावना होगी क्या नहीं हो सकती कहीं संशय भी नहीं है आंवला दूसरा कुछ है संशय भी नहीं आएगा और विपरीत बुद्धि भी नहीं आएगी यह बेल है ऐसी बुद्धि भी नहीं होगी आमला को बेल समझता हो ऐसा भी नहीं किंतु यह आमला है निश्चित इसी प्रकार मैं में सचिव यही साक्षात्कार करना ठीक है विवेक द्वारा तत्व साक्षात्कार सती शोक निवृत्त हेतु महा कहते हैं ज्ञान के माध्यम से ही तत्व साक्षा आत्म साक्षात्कार होना और कोई साधन नहीं है विवेक द्वारा विवेक के द्वारा आत्मा अनात्मा विवेक है आत्मा और अनात्मा को अलग करना और अनात्मा को त्याग देना आत्मा को पकड़ना यही है विवेक विवेक द्वारा विवेक के द्वारा तत्व साक्षात्कार है, तत्व से आत्मा आत्मा साक्षात्कार होने पर सती शोक निवृत्त होते शोक के निवृत्त में कारण बताते हैं शोक निमित्त अनुपत्य जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो शोक की निमित्त नहीं है शस्त्र आदि को देख करके डरता था शोक होता था कष्ट होता था क्यों शरीर में आत्मबुद्धि थी उस काल में शरीर में आत्मबुद्धि होने पर शस्त्र शर्थ मारेगा शस्त्र काटेगा मेरे को मुझे काटेगा अग्नि से मुझे जलाएगा डर होता था शोक होता था किन्तु तो अब शोक नहीं होता क्यों और शरीर आदि से ऊपरी भाव यही शोक निमृत हो शोक निमित्त अनुपत्य भाष शोक की निमित्त नहीं हो सकता उस अवस्था में निमित्त रह नहीं काम तस्य ही निमितम आत्मा तस्य तस् शोक शोक का जो निमित्त है तस्य माने से निमित्तम आत्मा ज्ञान आत्मा का जो अज्ञान है जब तक आत्मा का अज्ञान रहेगा तब तक शोक होगा आत्मा का अज्ञान ही शोक का निमित्त है आत्मा का अज्ञान से दूसरी विपरीत बुद्धि हो जाएगी शोक होने लग जाएगी आत्मा ज्ञान जो अज्ञान दो काम करता है ध्यान देना उसमें एक आवरण शक्ति है और एक विक्षेप शक्ति है अज्ञान आत्मा का अज्ञान दो काम करे रज्जू का ज्ञान दो काम करता है एक अंश तो रज्जु को ढक देगा वह आवरण शक्ति काम करेगी वहां अज्ञान का एक तो अंश का काम करे आवरण शक्ति रस्सी को ढक दे अब रज्जु बुद्धि ने ढक गया अज्ञान से ढका दूसरा अंश विक्षेप शक्ति सर्व में दिखा देना एक ही साथ दो काम कर जाता है अज्ञान दो शक्ति विशिष्ट होकर काम करता आवर है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति रस्सी पड़ी है रस्सी को ढक दिया अज्ञान ने ढका और अज्ञान ने ही सर्व दिखाया सर्व दिखाना है विक्षेप शक्ति का काम और रज्जु को ढगना आवरण शक्ति का काम ठीक इसी प्रकार यहां भी हमारा स्वयं का अपना ज्ञान है अज्ञान है हमें ढक दिया उसने जैसे सूर्य से निकलने वाला बादल सूर्य को ढक देता है कहा जाता है उसी प्रकार अज्ञान हमें ढक जाता है आत्मा को ढकना आवरण हो गया उसके बाद विक्षेप करा देना शोक के निमित्त बना शरीर आदि खड़ा कर देना जैसे रज्जु में पर खड़ा कर देना उसी प्रकार शरीर आदि खड़ा कर देना फिर शोक होना है ठीक है तस्से ही निमित्तम आत्मा ज्ञानम शोक का निमित्त है आत्मा का अज्ञान जब तक आत्मा का अज्ञान रहेगा तो वो अज्ञान दो शक्ति में विभक्त होकर के काम करेगा एक तो आवरण शक्ति से आत्मा को ढल देगा दूसरा विक्षेप शक्ति शरीर रूप में दिखा देगा दे रज्जु को ढल देगा रज्जु दिखे तो सर्व ना बोलते रज्जु ढगा हुआ है वहां अज्ञान से रज्जु ढक गई सर्व दिख रहा है तो दूसरा एक रूपांतर दिख रहा वहां वैसे यहां शरीर को रूपांतर में दिखा एक काम है तो आत्मा के अज्ञान के कारण से शरीर बुद्धि हो गई शरीर बुद्धि होने से शोक होता है तीन नितम उस शोक का निमित्त आत्मा ज्ञान है आत्मा का अज्ञान है कहा तस् आत्म साक्षात्कार तो निवृत्त हो तो आत्मा का था जब आत्म साक्षात्कार हो गया उसके द्वारा निवृत्त हो गया जैसे रज्जु का ज्ञान रज्जु के ज्ञान से निवृत्त होता है रज्जु का जो अज्ञान था जो सर्व बुद्धि बनाने वाला था रज्जु के ज्ञान होने पर निवृत्त हो गया ठीक इसी प्रकार उस अज्ञान के निवृत्ति होने पर आत्म साक्षात्कार आत्मा के साक्षात्कार से जब निवृत्त हो गया अज्ञान नष्ट हो गया तो सती निवृत्त सती निवृत्त हो शोक अनुपत्ति प्रमाण महाशोक शोक नहीं सकता इसमें प्रमाण दी कहा क्या तरती शोकम आत्मवित है उदाहरण दिया उद्धाह दिया, तरती शोकम आत्मवित आत्मविद शोक नहीं करता रज्जु का ज्ञान जिसको हो जाएगा सर्पजनित भय नहीं होगा उसको तो रज्जु में सर्प समझता है रज्जू के अज्ञान दशा में तब भय होता है तो रज्जु का ज्ञान हो जाएगा जो सर बने है ज्ञान हो जाए तो स्थिति में फिर भय ठीक इसी प्रकार यहां भी देहबुद्धि होने पर शोक करता था आत्मा के अज्ञान जब तक रहा तब तक देह बुद्धि होती रही देह बुद्धि होने से शोक करता था किंतु तो अब देहबुद्धि समाप्त तो हो गई आत्मा का ज्ञान नष्ट हो गया देह बुद्धि समाप्त तो हो गया कारण गया तो कार्य भी गया फिर शोक नहीं हो सकता ये कहा आदि शब्देना विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि श्रुति गृह्यते इत्यादि श्रुति भाष्य में आदि दिया आदि से क्या लेना विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया छीयते चाष्य कर्माणी तस्वीर दृष्टि पराबर जो परावर परमात्मा का साक्षात्कार करता है ऐसा करने वाले के दृष्टि में ये तीनों काम समाप्त तो तीनों कार्य समाप्त हो जाते हैं हृदय के ग्रंथि जो जड़ चेतन के तादाद में है ये समाप्त हो जाता है छिद्यंते सर्व संशय जितने भी संशय थे आत्मा, आत्मा संबंधी सब संसाध इतर जितने कर्म है सब छीन हो जाते हैं ऐसा कहा आगे ठीक है ओंकार आप यह प्रतिपन्ना तम तवती जो जो साधक उस तुरीय भाव ओंकार को प्राप्त हो गया तुरीय आत्मा से अवैध रूप में माने अमात्र ओंकार तुरिया भाव में पहुंचा हुआ ओंकार कौन है अमात्र ओंकार ओंकार शब्द से कह रहा है आत्मा ओंकार प्रतिपन्न तुरीय भावम यह प्रतिबन्न जो प्राप्त हो गया ऐसे उस आपुभाव को प्राप्त हो गया उसको तम कौती उसकी प्रशंसा करते हैं कालिका में जो आत्मभाव में पहुंच गया साधक तुरी अवस्था में जाकर के बैठा है उसकी प्रशंसा करते हैं कार्य प्रशंसा करते हैं कहा माने प्रतिपत्ति आश्रय ज्ञान का आश्रय बन गया तो आत्मा ज्ञान का आश्रय बन के बैठा हुआ है आत्म ज्ञान है उसके पास ऐसा जो बन गया उसकी स्तुति करती है करते हैं प्रशंसा करते हैं क्या प्रशंसा करते हैं कारिका कार्य का है अमात्रोन मात्र शिव विदितो विदितो विदितो विदितो अमात्रो अत्रोन नवैतोपिव विदुर्ने नस्दमात्र ओंकार अमात्र जो अमात्र ओंकार है तुरय रूप आत्मा के साथ आवेद ओंकार है अमात्र और अनंत ये इतने करके मापा नहीं जा सकता है जिसके परिच्छेद नहीं किया जा सकता है इतना विशाल व्यापक है इतना आय करके मापा नहीं जा सकता उसको अनंत मात्र हैं अनंत मात्र उस अवस्था में द्वैत नहीं रहता जो तो अमात्र अवस्था में व्यक्तिवाद तुरी भाव में पहुंचने के बाद द्वैत नहीं है द्वैत का है द्वैत सुसुक्ति तक है उसके आगे द्वैत नहीं है द्वैत से उपन शिव ऐसा जो अद्वैत तत्व है शिव है कल्याण स्वरूप है सुख है ऐसा ओंकार ओंकार होती ऐसा ओंकार हो जिसने जाना जिससे आदि नहीं ऐसे ओंकार को जाना माना तुरी आत्मभाव में पहुंचा हो अमात्र ओंकार को जाना सब मुनिर वही मुनि है मननात मुनि मननशील को मुनि मुनि बोलते हैं जो सर्वण मनन श्रम तो मनन सब रहता है ना मन करने वाले को मुनि कहा जाता है सब मुनि वही मुनि है मनन करने वाला वास्तव में चिंतक वही है चिंतन करने वाला वही है इस तरह से आप ओंकार से अभिन्न आत्मा को जानने वाला व्यापक आत्मा को समझने वाला दुरी आत्मा को समझने वाला मुनि है नई तरह जाना चाहे वो अठारह पुराणों का वक्ता हो सड़वेद का अधिकारी हो किंतु तो आत्मा को नहीं जाना है तो मुनि नहीं है ना इतरो जना इतर जन, जन शास्त्रविद्ता होने पर भी मुनि नहीं हो सकता शास्त्रविद्धता होने पर भी मुनि हो सकता ठीक है अन्य जन मुनि नहीं हो सकता इतना जाना मुनि ना अन्य मुनि नहीं है मुनि तो वही है ठीक है मैं देखिए यथोक्त तो प्रणव प्रतिपत्ति नस् जमनमर मत न पुरुषार्थ भाग बवती विद्या आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति के निंदा करते हैं यथोक्त तो प्रण प्रतिपत्ति भी इस प्रकार के प्रणव को जानता नहीं हो ज्ञान नहीं है जिसका जो अमात्र है अनदमात्र है द्वैतक का उषम अवस्था है सुख स्वरूप शिव स्वरूप है ऐसा ओंकार को जो नहीं जानता यथोक्त तो प्रणव में कहा गया जो प्रणव है प्रतिपत्ति भी ही ज्ञान ऐसे प्रणब का ज्ञान नहीं है प्रतिपत्ति ज्ञान ज्ञान रहित व्यक्ति तो जन्म-मरण जनमरण जनमरण मात्र भागी वो तो जन्मो मरो जन्मो मरो का भागीदार है अपने कर्म के आधार पर कभी मनुष्य कभी देव कभी शुगर कभी कुकर जहां होगा जन्म के भागीदार है वही अधिकारी है अगर वो तो प्रणव से अभिन्न आत्मा को नहीं जानता हो जन्म मरण के भागीदार है न पुरुषार्थ भाग भागभवी परम पुरुषार्थ के अधिकारी नहीं है वो मोक्ष के अधिकारी नहीं है पुरुषार्थ के भागीदार नहीं है पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ भागीदार नहीं थी विद्या रहितम निन्द थी आत्मज्ञान से रहित की विद्या बने आत्मविद्या आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति की निंदा करते हैं यह तो जना कोई नहीं मुनि नहीं कहा पाद मात्रा विभाग च अभावात विभाग से अभाव ओंकार अमात्री देखो आत्मा के पाद का समाप्ति हो जाते है अवस्था में वह पाद नहीं होता और ओंकार के मात्रा की समाप्ति हो जाते अमात्र इसलिए जो ओंकार है अमात्र ओंकार आत्मरूपी है करते हैं पाद विभाग से मात्रा आत्मा के पाद चल रहे थे वो भी समाप्त हो जाते हैं अवस्था में ओंकार के मात्रा चले तो तीन तो मात्रा है उसमें अ अप्त हो गए अमात्र अवस्था में अवावाद ओंकार स्तू तूर्य रूप में पहुंचा हुआ जो ओंकार है भूत से कहा जा रहा है ओंकार ओंकार ओंकार स्तूय तुरय होता हुआ अमात्रो भवति ओंकार अमात्र हो जाता है मात्रा रहित हो जाता है उसका तूर्य आत्मा के साथ एकता है उसकी इसलिए अमात्र हो जाता है मात्र रहित हो जाता है इसलिए कहा अमात्र इत्यादि शब्द से भाषण कहते हैं अमात्रीय ओंकारो अमात्र शब्द करते तुरीय ओंकार है वही अमात्र है ओंकारो मियते मात्रा क्या है इति मात्रा परिचित जो घेरने वाले को मात्रा बोलते हैं। जिसके द्वारा घेरा जाए वो मात्रा माने अ उ, घेरते हैं विश्व तेजस प्राज्ञा आत्मा को घेरने वाले ये मात्रा मियते अनया मात्रा मांग माने धातु से ट्रन प्रत्यय हुआ है सर्वधातु ऐसा है ट्रन प्रत्यय हुआ है कर्ण कारक में स्ट्रन है मात्रा शब्द का मियते अनया जिसके द्वारा मापा जाए उसको मात्रा कहते मांग माने धातु से ट्रन प्रत्यय हुआ है सर्वधातु व्यस्ट्रन ऐसा सूत्र है सभी धातु से ट्रन होता है मात्रा परिछित्ती घेरे में लाने वाले को मात्रा बोलते हैं परिचित्ती जो घेरे में डालने वाला है उसको कहते हैं जैसे विश्व तेजस प्राज्ञ बना रहा है उसको मात्रा कहेंगे ये मात्रा बन गए विश्व तेजस प्राग्ञ के रूप में घेरे में डाल रहा है परिचिति ये कहते हैं मात्रा सा अनंतायस्य वो परिचित्ती नहीं है जिसका अनंत अंत नहीं है परिचित अंत नहीं है कहां तक है माता नहीं जा सकता उसको अनंत मात्रा कहा जिसका मापना संभव नहीं है उसको अनंत मात्रा शब्द कहा कहा नहीं कि अनेक मात्रा है ये मत समझना सा अनंता माने so, मात्रा अनंता जिसके मात्रा अनंत हैं सो अनंत मात्रा मात्रा अनंत कहा माने अनंत मात्रा का अर्थ अनेक मात्रा है, मात्रा है।, मात्रा मात्रा है। ये मत समझना क्या अर्थ करता नैता व परिचे तुम शे इसके परिद नहीं किया घेर में डाला नहीं जा सकता इसको कहा अनंत यवतम इतना है करके अश्य परिच्छेद तुम सकते सक परिच्छेद घेरे में डाला नहीं जा सकता इतना बड़ा है इतना लंबा है इतना चौड़ा है करके मापा नहीं जा सकता इसके लिए उसको अनंत मात्रा से कहा गया सर्वदयुक्त तो उपसमत्वादे वैसे उस अवस्था में कोई द्वैत नाम की वस्तु नहीं होता तो अवस्था में सर्वदयुक्त तो उपसमत्वाद सर्वद के अभाव से उपलक्षित अवस्था है वो मन से उसको कहा शिवा कहा इसलिए शिवा है सुख स्वरूप है कल्याण स्वरूप है दुख स्वरूप नहीं है ओंकारो यथा व्याख्या तो हो माने अमात्र और अनंत, अनंत मात्र रूप से व्याख्यात जो ओंकार है उसको बीत जो ये ना ऐसे ओंकार को जिसने जाना समझा सब परमार्थ तत्व से मननात्मनी परमार्थ तत्व का मनन कर रहा है वो सांस्कृतिक वस्तु का मनन कर रहा है इसलिए स होना शास्त्रविदपी शास्त्रविद्ता होने पर भी अगर परमार्थ वस्तु के मनन नहीं कर पाया तो मुनी नहीं हो सकता न इधर हो जन अन्य जन नहीं हो सकता शास्त्रविदी शास्त्र का वेदता होने पर भी नहीं हो सकता मुनी नहीं हो सकता ठीक ठीक शो टीका नो कथम अनंतता कथम अनंता अनता परिचितरो अनंतता परिचिति कैसे कहा अनंत मात्रा करके कैसे बोल दिया ओमकार ओंकार से ऐसे संज्ञा उच्यते कैसे कहा नहीं तरचितर परिचितिव अस्त उस परिचिति नहीं है घेरा नहीं है फिर अनंत घेरा कैसे बोल दिया या एक भी मात्रा नहीं है उसको अनंतमात्र कैसे बोल दिया शंका है ऐसी शंका में कहा नैतापत्म अवश्य परिचित शक्य थे, थे वा समर्थन कर दिया इतना है करके जिसको मापा नहीं जा सकता इसलिए अनंत मात्र शब्द ही कहा मतलब द्वैत संस्पर्श अभाव अप्रतिबंधे तस्मिन् आविर्भवति आविर्भवती प्रत्याह सर्वद्वाद शिव कहा क्यों कहा अनर्थात्मक जो द्वैत है द्वैत अवस्था अनर्थात्म है अनर्थ स्वरूप है अनर्थ देने वाला है जब तक द्वैत में रहेंगे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है अनर्थ देने वाला है अनर्थात्मक अनर्थ स्वरूप अनर्थ स्वरूप जो द्वैत है द्वैत संस्पर्शाभाव उसके साथ संपर्श नहीं उसकाद तुरीय अवस्था में जब पहुंचेगा अमात्र अवस्था में जब पहुंचा वहां पर जो अनर्थ स्वरूप द्वित था उसका संस्पर्श नहीं है संस्पर्श अभाव होने से अप्रतिबंधे पर परमानंद जो है ना परम सुख स्वरूप वह अप्रतिबंध रूप से प्रकाशित होता है अप्रतिबंधे नमानंद तुम तो तस्वीन आविर्भव आविर्भवती उस साधक में आविर्भाव हो जाता है उस सिद्ध अवस्था यही करके कहा सर्वद्वैत उपमत्वाद शिव कहा सर्वद्व का, का उपम अवस्था है कोई द्वैत नाम की वस्तु नहीं है वहां जो अनर्थ को बीच जो द्वैत था वह है ही नहीं अनर्थ स्वरूप द्वैत न होने से वो शिवा है वो कल्याण स्वरूप है अवस्था है अच्छा आगे ओंकारो यथा व्याख्या तो कहा व्याख्यात माने क्या यथा व्याख्यात माने पूर्वाधे न उक्त विशेषणवान्यर्थ अमात्र नन्त मात्र के दो विशेषण लगाए जिसको पूर्वाध कारिका में जो पूर्वाध के द्वारा अमात्र न उपम शिव इत्यादि के विशेषण से कहा गया ओंकार यही अर्थ है यथा व्याख्यात है पूर्वाधे न उक्त विशेषणवान्यर्थ पूर्वाध के द्वारा ये विशेषण वाले क्या विशेषण है अमात्र है अनंत है अद्वैत है प्रपंच शिव है ये विशेषण द्वारा ओंकार ठीक है भाग्य नो मोनो यथोक्त तो प्रणव परिज्ञान रहित शास्त्र परिज्ञानवत्वा न जन्म उपलक्षित संसार भाग पुरुषार्था सिद्धि पूर्वादि शंका करता है महाराज ऐसा आत्मज्ञान नहीं है जिसको भी फिर भी शास्त्र का पंडित है रावण आदि जैसे बहुत पंडित हुए हैं उपदेश दे सकते हैं बहुत सारे पंडित हैं कितु नहीं है बुभुक्षु है इतना ध्यान है पंडित पांडित्य में रावण कोई कम नहीं था बहुत बड़ा कम, पंडित था वो जब रावण जब सरसैया में पड़ चुका है युद्ध भूमि में जब गिर गया अभी प्राण जीवित है उस अवस्था में राम जी ने कहा लक्ष्मण को जाओ कुछ उपदेश दे लो लक्ष्मण जी ने कहा शत्रु क्या उपदेश देगा वो तो शत्रु है उल्टा उपदेश देगा वो रामचंद्र जी ने अब वो शत्रु नहीं अब शत्रु भाव चला गया लक्ष्मण को भेजते हैं राम राम तुम्हें है कि तो आत्मा स्वरूप है उसका ज्ञान जिसको नहीं है वह भी तो शास्त्र परिज्ञान वर्त तो शास्त्र का ज्ञान का है आत्मज्ञान नहीं है कि शास्त्र का ज्ञान तो है शास्त्र ज्ञान वर्तवा न जन्म उपलक्षित संसार भाग पे तो न पुरुषार्थी जन्म के द्वारा उपलक्षित जो संसार जन्म होगा तो संसार मिलना है जन्म के द्वारा उपलक्षित जो संसार भाजन है उस रूप से पुरुषार्थ की असिद्धि नहीं होगी पुरुषार्थ मिल जाएगा तो उसका जंका आ गई तो इसके खंडन करते मैम ऐसा मत बोलना पुरुषार्थ नहीं हो पुरुषार्थ नहीं जाएंगे अगर आत्मज्ञान नहीं जाना तो कुछ नहीं जानता ऐसा मैं ऐसा मत कहना कि वो शास्त्र विदोपी तत्व ज्ञान अभावे शास्त्रवे फिर भी आत्मज्ञान यदि नहीं है तत्व तो आत्मज्ञान आत्म के अभाव अवस्था में वास्तव में अपने को जानता नहीं है तो, शास्त्र विदोपी तत्व ज्ञाना भावे शास्त्रवे होने पर भी अपने स्वरूप का ज्ञान के अभाव होने पर मुख्य पुरुषार्थ सिद्धि बाकी धर्म अर्थक काम ये सिद्धि वो कर लेगा वो धर्मार्थक काम की सिद्धि तो करेगा शास्त्रवेद्ता किन्तु claro मुख्य पुरुषार्थ क्ष है उसकी है है है है मुख्य यदि आप आप स्वीकार करके कहा अन्य मुनि मुनि मुनि नहीं तो वही है। तो है, वही जो तणवद्वारण निपाद आत्माधान पुरुषाथ परसम न इतरेशा बहर्मुखा स्थित यही सिद्ध हुआ सिद्ध किया हु� तदेव प्रणव द्वारे निरुपाधिक तदेव आत्मान उसी आत्मा को प्रणव द्वारे तदेव आत्मान निरुपाधिकम आत्मान जो निरुपाधिक आत्मा है उपाधि रहित आत्मा है जो विश्व तेजस प्राज्ञ कुछ भी नहीं कहा जागृतादी अवस्था कोई अवस्था नहीं जिसमें जागृत स्वप्न सुप्ति अवस्था नहीं जिसको विश्व तेजस प्राज्ञा नहीं कहा जा सकता जिसको मन विराट हिरनगर ईश्वर नहीं कहा जा सकता ऐसा जो निरुपाधिक आत्मा है वही आत्मा प्रणब के माध्यम से आत्मा उस आत्मा को अनुसंधान करके जान करके अन्वेषण करके उस आत्मा का अन्वेषण करके अनुसंधान से अनुसंधान करने वाला व्यक्ति का भी क्या होगा उस व्यक्ति को पुरुषार्थम परिषमाप्ति पुरुषार्थ की परिसम्ति होगी परितः सम्यक आपसमाप्ति परिपूर्ण रूप से सम्यक प्रकार से प्राप्ति होगी पुरुषार्थ की एक अनुवाद है न इतरेशान बहिर्मुखान शास्त्र व्यक्ता होने पर भी यदि बहिर्मुख है उसको होने वाले नहीं पुरुषार्थ प्राप्त होने वाला मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं धर्म अर्थ काम प्राप्त होगा किन्तु मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं टिप्पणी एक नंबर परि माने समता सामग्री समग्र रूप से प्राप्ति उसी को होनी है माने सम्यक सम आगे आपती तीन पद पर है परिस में एक परी है उपसर्ग दूसरा सम है और आगे आपती है परी का अर्थ हो गया परि माने समी समस्त रूप से प्राप्ति होना है सम का अर्थ सम्यक परी सम सं. माने सम्यक का अर्थ संशय विपरियादी राहित्य ना संशय भी नहीं आत्मा के विषय में विपरीत भाव भी नहीं ऐसा संशय विपरियादी रहित ना आपकी माने प्राप्ति समग्र रूप से प्राप्ति सम्यक प्रकार से प्राप्ति ऐसा होना संशयादि रहित होकर के प्राप्ति होनी को प्राप्त होना है ना तेरे नाम बहिर्खा नाम अन्य जो जो बहिर्ख हैाम कोष्टक में ना, ना दिया क्यों दिया? को एक सूत्र आता है कुमति सा उत्तर पद हो तो पूर्व पद के निमित्त से विकल्प से न तो विकल्प है इसलिए बैर मुखाणाम भी बोल सकते हैं बैर मुखानाम भी बोल सकते हैं इसलिए कोष्टक न दिया इस प्रकार जो मांडू के कार्य का आगम प्रकरण समाप्त हो जाता ओम भद्रम कर्णे भी श्रेवा भद्रम पशे माक्ष स्थिरंगै सुनाशे हे पड़ी ओ शांति शांति शांति